बलै तो भव्याया लीला दुर्बल कृतवासुको भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतन जलधरुच गोपवधटे विकुचौराय तस्में नम संसारम से शंकरं शंकराचार्यं बातरा सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरात्मी मूर्ति भेद विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त नम शां जातिग्रह कार्यक्रम जातिवादक संग्रह व्यक्ति जातिकसंग्रह ये कहाँ जाति स्वीकार में बाधक होता है आकाश में आकाश तो जाति नहीं होगा व्यक्तिरभेद तुल्यत्व घटत्व कलशत्व ये दो जाति नहीं होंगे व्यक्तिरभेद तुल्यत्व शंकर भूतत्व मूर्तत्व ये नहीं होगा तो परस्पर अत्यंताभाव समानधिकरण एकत्र समावेश परस्पर अत्यंत अभाव के साथ समानाधिकरण हो रहे हैं अगर एक जगह में रह जाएंगे संकर दोष हो जाएगा और अनवस्था ये कहाँ जाति वादक होता है जाति में जाति स्वीकार नहीं हो पाएगा अगर रूप हानि विशेष में जाति नहीं होगा असंबद्ध समवाय संबंध से कोई नहीं रहेंगे किसमें समवाय में और अभाव में तो समुवाय सम्बन्ध से अगर इसमें कोई भी नहीं रहेंगे जाति अगर रहेगी तो किस संबंध से रहना चाहिए समुवाय सम्बन्ध से किंतु इसमें समवाय सम्बन्ध से कोई रहेंगे ही नहीं इसलिए समवाय अभाव ये दोनों में जाति नहीं हो पाएंगे ये कहता था हाँ और एक है सोतो व्यावर्तत्व तो तो वो भी उसका स्वरूप है इस प्रकार तो कह सकते हैं हाँ विशेष कर इसलिए यथवा देकर करके दिया रूपस्य से अर्थात स्वतः व्यावर्तक से अर्थात उसका वो स्वरूप है स्वतो व्यावर्तक होना एक तो लक्षण को लेकर के एक स्वरूप को लेकर के कार्य का वो तो मु, मुक्तावली में था ना मतलब वो तो मूल कारिगा का नहीं वो तो मुक्ता बनी में था नवम कारिका तो अभी आया नहीं नवम कारिका नहीं आगे आरंभ होगा नवम कारिका। पर कारिगा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ये आरंभ हो गया पर, पर।, पर। प्रतियोगी परेशान आरम्भ हो गया अच्छा नवम कार्य हाँ। समवाय मूलतः तो हुआ कि समवाय संबंध से समवाय और अभाव में कोई रहेंगे ही नहीं और जाति को अगर रहना है तो समवाय संबंध से ही रहना है तो इसलिए समवाय अभाव में तो जाति नहीं रह पाएगा ये तो बात इतना ही स्पष्ट है अभी यहाँ दिखाते हैं कि अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्य तरह सम्बध है न समवाय अभाव समवाय का अनुयोगी हो जाएंगे तीन और समवाय का प्रतियोगी हो जाएंगे पांच तो भी समवाय का प्रतियोगी हो गए पांच समवाय प्रतियोगिता सम्बन्ध से कितने में रहेगा पांच में ये पाँच होगी प्रतियोगी प्रतियोगिता कितने में रहेंगे पांच में ये प्रतियोगिता किसी का प्रतियोगिता समवाय का प्रतियोगिता अर्थात समवाय प्रतियोगिता संबंध से पांच में रहा और समवाय अनुयोगिता संबंध से कितने में रहेगा तीन में तो समवाय या तो प्रतियोगिता संबंध से रहे अथवा अनुयोगिता संबंध से रहे ये पांच में ही रह पाएगा और समवाय अभाव ये पाँच में नहीं आए तो नहीं आने से समवाय इसमें कभी रह ही नहीं पाएगा समवाय और अभाव में समवाय कभी रह ही नहीं पाएगा तो समवाय नहीं रहेगा तो उस संबंध से जाति कैसे रहेगी पहले समवाय हो ये दोनों में तब तो समवाय संबंध से जाति रहेगी जिसमें समवाय ही नहीं रह पाएगा तो उसमें फिर और जाति कैसे आएगी पहले ये दो ये दो में समवायो, समवायो समवाय समवा के ऊपर फिर जाति अर्थात समवाय संबंध से जाती होना है और समवाय ही नहीं रह पा रहा है तो फिर उसमें जाती कैसे आएगी जा। नवम कारिका उच्चारण करेंगे पर भिन्ना तु या जाति ही शैवा पर तोचते द्रव्यवादिक परा ऐ, पर पर पर परा ना ना ना ना ना परा द्रव्य अतिम्यद्रव्यवृत्तिर शेष परिकीर्ति परा भिन्ना जातिपरा अपर अपरतया उच्य या जाती या पर भिन्ना हाँ, परिन्ना पर सा उच्य द्रव्यवादिकाति परतया उच्यते द्रव्य तो ये पर भी है अपर भी है अपेक्षिक द्रव्य तो किसके अपेक्षा पर हो जाएगा घटत्व की अपेक्षा और अपर सत्ता के अपेक्षा इसलिए ये, ये परा पर ये दोनों हो जाएगा व्यापकत् तो जो व्यापक होगा वो पर होगा द्रव्य पृथ्वीत्व अपेक्षा व्यापक हुआ इसलिए पर हो गया और पृथ्वीत्व द्रव्यत्व के अपेक्षा व्याप्ति हो गया इसलिए अपरा हो गया ये भी लक्षण हो गया और अंत्य नित्य द्रव्य वृत्ति द्रव्यवृत्तिर्शेष परिकीर्ति अंत्य अंत्य व्यावर्तक और नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष दो विशेषण दे दिया एक अंत्य होना है और नित्य द्रव्य वृत्ति नित्येशु द्रव्येशु वृत्तिरश नित्य द्रव्य वृत्ति होगी और अंत्य अंत्य अर्थात विशेष व्यावर्तक होगा और विशेष को दूसरों से भिन्न करने के लिए इसमें और कोई व्यावरता को नहीं माना जाएगा इसलिए इसको अंत्य व्यावरता को कहा जाएगा परिकीर्ति तो इसको कहा जाता है अच्छा कल हम लोग देख रहे थे दिनाकरी में परम और परम जो द्विविधम सामान्यम ये जो कहते हैं प्राचीन एक लोग नब्बे वाले कहे कि सत्ता कोई पर असामान्य ऐसा नहीं है सत्ता शब्द का अर्थ हो गया भावत्व तो भावत्व सामान्य विशेष इत्यादि में रहेगा इसलिए सामान्यम सत्य विशेष सन इस प्रकार की व्यवहार हो जाएगा ये सत्ता कोई द्रव्यादि तीन में रहने वाली कोई जाति है ऐसा नहीं है नब्बे लोग कहें अभी लोग कहते हैं तन न सत तत्था नव्य मतम न सत वो ठीक नहीं है क्योंकि सत्ता एक जाति है उसमें प्रमाण देते हैं ध्वंस कारणता अवच्छेदकतया का सत्ता जाति सिद्धे ध्वंस कारणता अवच्छेदक ध्वंस हो जाएगा कार्य ध्वस कार्य हो जाने से ध्वंस का जो कारण होगा किस किस पदार्थ का ध्वंस होगा सात पदार्थ से द्रव्य गुण कर्म इनका ध्वंस होगा तो ध्वंस का जो कारण हो जाएंगे द्रव्य गुण कर्म कारणता कितने में रहेगा तीन में रहेगी तो कारणता का अवच्छेद का सत्ता जाती हो जाएगी ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं तो ध्वंस निष्ठ कार्यता निरुपिता, को कौन हो जाएगी सत्ता जाती हो जाएगी ऐसे कहते हैं अभी उसको देखाते हैं स्पष्ट करके अभी कार्य कौन हो गया ध्वंस और कारण कौन कौन हो जाएंगे द्रव्य गुण कर्म अभी ध्वंस कार्य जहाँ रहेगा वहाँ द्रव्य गुण कर्म कारणों कभी वहीं रहना पड़ेगा तभी ध्वंस मान लीजिए घटका का ध्वंस हुआ प्रतियोगी कौन होगा घट प्रतियोगिता किस में घट में अभी घट में जो प्रतियोगिता आया किसके चलते आया ध्वंस के चलते इसलिए ध्वंस जाकर के जब घट में रहेगा किस संबंध से रहेगा प्रतियोगिता सम्बन्ध से तभी ध्वस हो गया कार्य किस संबंध से रहा प्रतियोगिता संबंध में कार्यता कहाँ रहेगी ध्वस में तो कार्यता रहा ध्वस में और कार्य ध्वस किस संबंध से रहा घट में प्रतियोगिता संबंध से इसलिए कार्यता का अवच्छेद का संबंध क्या होगा जिस संबंध से कार्य रहेगा अभी कार्य हो गया ध्वंस कार्य ध्वंस किस संबंध से रहता है घट में प्रतियोगिता संबंध से तो वही प्रतियोगिता संबंध ही कार्यता अवच्छेद का संबंध हो जाएगा और कार्यता अवच्छेद का धर्म क्या होगा ध्वंसत्व ये ध्वंस कार्य हो गया तो अवच्छेद का धर्म ध्वंसत्व और अवच्छेद का संबंध क्या हुआ प्रतियोगिता तो कहते हैं यत्र प्रतियोगिता संबंध न उत्पत्ति मान लीजिए कि ध्वंस की उत्पत्ति घट में हो रहा है तो यत्र यत्र अर्थात घटे प्रतियोगिता प्रतिगितासबंधन ध्वंस उत्पत्ति तादात्म्य त्रादात्म्यसंबेन सत् सतर्थ सत्तावन ये प्रमाण देते हैं तथा तथे अर्थात घटे घटे तादात्म्य तदात्म्यसंबन घट रहेगा घट सत है सत्तावन है तो सत्थ सत्तावन योगितासंबन ध्वंसोत्पत्तिदात्म्यसंबेन सत् सामानधिकरण्य प्रत्याशत्या सामान अधिकरण्य प्रत्याशत प्रत्याशत्य अर्थात उसका ज्ञान हो रहा है तो कार्य कारण भाव अभी कार्य हो गया ध्वंस और कारण हो गया घट अभी घट घट में किस संबंध से है तादात्म्य संबंध से कारण तेद तो का संबंध क्या हो जाएगा तादात्म्य और कार्य ध्वंस घट में किस समझ से है प्रतियोगिता संबंध से तो कार्यतावच का संबंध प्रतियोगिता तो न, न, प्रतियोगिता संबंध आवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता कि संबंध आवच्छिन्न तादात्म्य संबंध आवच्छिन्न तत्म संबंध है न सत्थ सत्तावान तो ये तीनों हो गए सत्तावान द्रव्य गुणकर्म तो इसलिए कारणता का अवच्छेद का संबंध हो गया तादात्म्य और कारणता अवच्छेद का धर्म क्या हो जाएगा तीनों में रहने वाला है कि धर्म लेना पड़ेगा तो अभी तीनों में ती कारण हो गये तीन कारणता कितने में रहेगा तीन में कारणता अवच्छेद का कौन होगा सत्ता होगा अगर द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व को लेंगे कारणता अवच्छेद अनुगत होगा नहीं होगा इसलिए सत्ता ही कारणता अवच्छेद जो ऊपर पंक्ति में कहा था ध्वंस कारण सत्ता जाति सिद्धे ध्वंस तो हो गया कार्य कारणता रहा तीन में कारणता अवच्छेद धर्म हो जाएगा सत्ता जाति तो इसी को आगे पंक्ति कह दिया प्रतियोगिता संबंध है न ध्वंस उत्पत्ति जहाँ होगा वहाँ तादात में संबंध सत सत सत्तावान ये सामान अधिकरण्य प्रत्यासत्या समान अधिकरण्य का ज्ञान होने से कार्य कारण भाव हो जाएगा ठीक है अभी प्राग भाव का ध्वंस होता है प्राग का, का कब होगा जब कार्य उत्पत्ति होगा तो अभी प्राग भाव का अगर ध्वंस होगा तो प्रतियोगी कौन हुआ ध्वंस का प्राग भाव हो गया तो प्रतियोगिता किस में प्राग भाव में तो यत्र प्रतियोगिता सम्बन्ध है न ध्वंस कागभाव है तो प्रागभाव में भी प्रतियोगिता सम्बन्ध है न ध्वंस रह जाएगा तभी तो तत्रात्म्य सम्बंध है न सत्तावान तत्र अर्थात प्रागभाव है में तादात्म्य सम्बंध न कौन रहेगा घट्ट में तादात्म्य संबंध से कौन रहेगा इस प्रकार प्रागभाव में तादात्म्य सम्बन्ध से कौन रहेगा क्योंकि तादात्म्य सम्बन्ध से तो वही रहेगा अभी प्राग भाव ही तादात्म्य सम्बन्ध से रहेगा प्रागभाव में और वहां ध्वंस प्रतियोगिता सम्बन्ध से रहेगा तभी प्राग भाव जब तादात्म्य सम्बन्ध से रहा ये प्राग भाव क्या सत्तावान है नहीं है आप कहे थे कि प्रतियोगिता सम्बन्ध ध्वंस उत्पत्ति से यत्र तत्रात्म्य सम्बन्ध न सत्य अभी तो नहीं हुआ विचार हो गया त्म्य संबंध में सत्तावान नहीं रहा पूर्व पक्ष कह रहा है कि नागभाविचार की प्राग भाव में व्यविचार हो गया क्योंकि वहां तादात्मिक संबंध में सत्तावान नहीं रहा रहेगा सत्ता कहाँ रहा नहीं रहा तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है विविचार हुआ आपको होना चाहिए कि यत्र प्रतियोगिता सम्बंध न तत्र तत्रात्मिक संबंध ना सत्तावन घट सत्ता तो घट में तादात्मिक संबंध ना जब हम घट कहते हैं उसका अर्थ हो गया तादात्म्य संबंध ना सत्तावन चाहे हम घट ले रूप ले कोई क्रिया ले ये तीनों क्रिया का भी ध्वंस होता है अच्छा ठीक है घट को देखेंगे अभी घट में ध्वस प्रतियोगिता सम्बन्ध से रह गया अभी घट्ट में तादात्म्य संबंध से घट रहा तो ये जो तादात्म्य संबंध से घट रहता है हम घट के जागह पर लिख देंगे सत्तावान तो सत्तावान रहने से तादात्म्य संबंध है ना कारण हो गया सत्तावान घट हुआ तो सत्तावान अर्थात उसमें सत्ता रहा इसी प्रकार की घट के स्थान पर हम रूप रखेंगे घट के स्थान पर हम कर्म रखेंगे तो द्रव्य गुण कर्म तीनों ही ध्वंस के प्रति कारण हो सकते हैं तो कारण तो अवच्छेद ना कारण तीनों हो गए सत्तावान द्रव्य भी सत्तावन गुण भी सत्तावन कर्म भी सत्तावन तो जो कारण हो गए तीनों सत्तावान हुए तो तीनों में सत्ता है इसलिए कारण तो सत्ता हो जाएगी संबंध है ना ऐसा कहें कभी तो तादात्म्य संबंध है ना सत्तावान आपका नियम होना चाहिए ये प्रतियोगिता संबंध है ना ध्वंस तमिकवाहन ऐसा होना चाहिए तभी तो सत्ता कारणताव छु जब प्राग का ध्वस कहते हैं तब तब तादात्म्य संबंध न प्राग कहने से वो तो सत्तावान नहीं हुआ तो आपका जो नियम था वो नियमों का वे विचार हुआ पूर्व पक्ष कह रहा है प्रागभावे सत्ता विरात क्योंकि यत्र प्रतियोगिता न ध्वंस तत्र तादात्म्य संबंध न सत्तावान ऐसा होना चाहिए था अभी नहीं हुआ प्रागभाव है सत्ता विरोहात पूर्व पक्ष ऐसा कहने से सिद्धांत कहता है कि हम जो कहते हैं तादात्म्य सम्बंध न सत्तावान जहां प्रतियोगिता सम्बन्ध न ध्वंसर रहेगा ये जो प्रतियोगिता सम्बन्ध है ध्वंसर रहा कहते हैं प्रतियोगी द्रव्य गुण कर्म भी हो सकते हैं प्रतियोगी प्रागभाव भी हो सकता है तो प्रतियोगिता द्रव्य गुण कर्म में रहेगा न प्रतियोगिता प्रागभाव रहे में रहेगी दोनों में रहेगा तो हम अभी कहेंगे जो हमारा कार्यता अवच्छेद का संबंध है कार्यता अवच्छेद का संबंध कौन है प्रतियोगिता ये जो कार्यता अवच्छेद का संबंध है ये प्रागभावनिष्ठ प्रतियोगिता से भिन्न प्रतियोगिता होना चाहिए ऐसा विशेषण दे देंगे क्योंकि प्रतियोगिता प्राग भाव में भी रहा द्रव्य गुण कर्मों में भी रहा तो प्राग भाव प्रतियोगिता भिन्न प्रतियोगिता कार्यता का संबंध होना चाहिए तो प्रतियोगिता तो प्रतिय। मात्र को कार्यता का संबंध कहने से प्राग भाव में भी चला गया भी विचार हो गया हम अभी प्राग भाव को निवारण करने के लिए, के लिए कह देंगे प्रागभाव अनिष्ठ प्रतियोगिता भिन्न प्रतियोगिता कार्यता आवश्यकता संबंध हो तो प्राग भाव प्रतियोगिता भिन्न प्रतियोगिता ये कहाँ कहाँ रहेगा द्रव्य गुणकर्म तीनों में रहेगा तब कार्यता अवश्य धर्म सत्ता हो जाएगा सिद्धांत कह रहे हैं तो प्राग भाव वृत्ति प्रतियोगिता भिन्न प्रतियोगिताया प्राग भाव वृत्ति प्रतियोगिता से भिन्न प्रतियोगिता कहाँ रहेगी द्रव्य गुण कर्म में तो ऐसा हमारा कार्यता अवच्छेद का संबंध होना चाहिए कार्यता अवच्छेद का संबंध प्रतियोगिता है किंतु प्रागभावृत्ति प्रतियोगिता से भिन्न प्रतियोगिता लेंगे तभी तो किसका किसका धूम से माना जाएगा द्रव्य गुण कर्म का तभी तो द्रव्य गुण कर्म ये तीनों का अगर धूम से माना जाएगा तो ये में संबंध है ये तीनों कारण हो जाएंगे तो कारण अवच्छेद का धर्म सत्ताव हो जाएगी ये तीनों को अगर कारण मान लेंगे तो हो जाएगा प्रागभाव वृत्ति प्रतियोगिता भिन्न प्रतियोगिताया कार्यता अवच्छेद का संबंध अर्थात ध्वंस द्रव्य कर्म का ही ध्वंस मान लिया जाएगा तब कारण द्रव्य कर्म हो जाएंगे कारण तेद का धर्म सत्ता हो जाएगा अच्छा यहाँ तक ये प्राचीन लोग अपना तर्क दिखाए अभी ग्रंथकार कहते हैं वस्तु तस्तु समवायना न सत्तावच्छि प्रति तारात्म्य द्रव्य कारणतया जन्यता अवच्छेद सत्ता जाति सिद्धि ये अपना निष्कर्ष देते है समवायिन सत्ताविन्न प्रति अर्थात तो समवाय सम्बन्धे सत्ता जहाँ रहेगी द्रव्य गुण कर्म ये तीनों में उनका सिद्धांत के अनुसार समवाय न सत्ताव छिन्न अर्थात समवाय सम्बन्ध न सत्ता जहा जहाँ रहेगी कहाँ द्रव्य गुण कर्म उसके प्रतिम्य कारणतया समवायचि सत्ताविन्न कार्य सत्ता सत्ता अवच्छिन्न कार्य कौन कौन हो जाएंगे द्रव्य गुण कर्म और ये कार्य समवाय सम्बन्ध न रहेंगे द्रव्य गुण कर्म समवाय संबंध से कहा रहेंगे द्रव्य गुण कर्म समवाय संबंध से केवल द्रव्य में रहेंगे क्यों क्योंकि समवाय कारण कौन होता है द्रव्य ही समवाय कारण होगा ये रूप तो कहाँ रहेगा किस सम्बन्ध से रहेगा तो कैसे कहेंगे द्रव्य ही समवाय कारण हुआ रूपत्व भी रूप में रहा ना समवाय सम्बन्ध से फिर द्रव्य ही समवाय कारण कैसे हुआ तो उसे क्या हो गया जाति में सत्ता नहीं रहेगा वो अलग बातें अभी रूपत्व जाति रूप में समवाय सम्बन्ध से रहा नहीं रहा आप कैसे कह देंगे द्रव्य ही समवायिक कारण होगा कैसे कहें अभी रूपों में भी रूपत्व तो समवाय सम क्या बोले ठीक है वो समवाय समय द्रव्य में रहे तो ठीक है किंतु द्रव्य ही समवाय कारण होगा ये क्यों कहते हैं द्रव्य ही समवाय कारण होगा का कारण किसका कारण होगा कार्य का तो अगर कोई कार्य है तो उसका समवायिक कारण खोजेंगे अभी रूप में समवाय से कौन रहता है रूपत्व तो। वो कार्य ही नहीं है हम समवायिक कारण खोजते हैं ना रूपत्व तो कार्य नहीं रहा मतलब रूपत्व तो कार्य नहीं हुआ रूपत्व तो अगर कार्य नहीं हुआ रूप उसका कारण हो जाएगा कारण नहीं होगा रूपों में रहेगा रूपत्व तो रूपों में रहेगा किंतु रूपत्व तो तो कार्य नहीं होने से रूप कारण नहीं हुआ तो खाली समवाय संबंध से रह जाने से समवाय कारण हो जाएगा ये बात नहीं है किया जी ये रूपत्व तो क्या पदार्थ है जाति कार्य होता है ना नित्य होता है नित्य होता है तो इसलिए समवाय कारण हो जाने से मतलब समवाय संबंध से रहने से समवाय कारण हो जाएगा ये बात नहीं है इसलिए द्रव्य एवं समवाय कारणम द्रव्य गुण कर्म का तो समवाय कारण तो द्रव्य ही होगा अच्छा अभी समवाय न सत्तावच्छिन्नम समवाय सम्बन्ध है न सत्तावच्छिन्नम कार्यम जो सत्ता होगा वो सत होगा सत्ता अवच्छिन्नम जिसमें सत्ता रहेगी वो सत्य जाएगा सत्ता अवच्छि कार्यम प्रति तादात्म द्रव्य कारणम अभी सत्ता रहेगी द्रव्य गुण कर्म में ये तीनों कार्य होंगे तो कारण कौन हो जाएगा द्रव्य ही कारण होगा समवाय कारण समवाय कारण द्रव्य ही होता है तो कारणता कारणतया द्रव्य कारणतया अभी कार्य कौन कौन हो गए द्रव्य गुण कर्म अभी कार्य जन्य तो जन्यता किस में रहेगी द्रव्य गुण कर्म में जन्यता अवच्छेद धर्म क्या हो जाएगा तो फिर अनुगत नहीं होगा सत्ता इसलिए जन्यता अवच्छेद धर्म हो जाएगा सत्ता और जन्यता अवच्छेद का संबंध क्या होगा समवाय संबंध तो जो कार्य हो गया जन्य हो गया समवाय संबंध से रहेगा और जन्यता अवच्छेद का धर्म सत्ता जाती ये सिद्ध हो गई तो अभी इसमें नियम क्या दे दिए समवाय न सत्तावच्छिन्नम कार्यम प्रति तादात्म्य द्रव्य कारणम ये आपको पहले नियम दे दिए ये जो कार्य कारण नियम दे दिए उसमें कार्यता अवच्छेद का धर्म सत्ता है ये आपको कहे पहले आप एक नियम दिए नियम में कार्यता अवच्छेद का सत्ता को सिद्ध किए अभी पूर्व पक्ष कहेगा ये नियमक क्यों हम मान लेंगे नियमक क्या दे दिए समवाय न सत्तावच्छिन्नम कार्यम प्रति तादात्म्य द्रव्य कारणम ये नियम दे दिए तो पूर्व पक्ष कहेगा ये नियमक क्यों मानेंगे ये जो कार्य कारण भाव कह दिए कार्य कौन हो गया समवाय न द्रव्य गुण कर्म सत्तावच्छिन्नम कार्य हो गया और कारण कौन हुआ द्रव्य कारण कारण था संबंध कारणता अवच्छेद का संबंध तादात्म्य द्रव्य द्रव्य में तादात्म्य संबंध से रहेगा दिया ना तादात्म्य नव्य न कारणता तादात्म्य संबंध हो गया कारणता अवच्छेद का संबंध और कारणता अवच्छेद का धर्म क्या हुआ कारणता अवच्छेद का धर्म कारण कौन हुआ द्रव्य कारणता अवच्छेद ता का धर्म द्रव्य कारणता द्रव्य कारणतात्म्य तादात्म्य हो गया कारणता अवश्य का संबंध और कारणता अवच्छेद का धर्म द्रव्युम ये हो गया और कार्यता अवच्छेद का संबंध समाय कारणता अवच्छेद का धर्म सत्ता कार्यता अवच्छेद का धर्म सत्ता अनुगत होना चाहिए तीन नंबर रहना तो ये होगा ये नियम हो गया पूर्व पक्ष कहता है कि तादृश कार्य कारण भाव है माना भाव इसी प्रकार की जो आप कार्य कारण भाव दिखा दिए इसमें कोई प्रमाण नहीं है पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांती कहता है ये बात पहले एक बार विचार आया था द्रव्यत्व जाति सिद्धि के विषय में अगर आप तादात्म न द्रव्यत्व न कारण स्वीकार नहीं करेंगे तो सिद्धांत कहता है पट हो गया कार्य ये कहाँ उत्पन्न होगा पट रूप में अभी कार्य हो गया पट रूप कार्यता अवच्छेद तो का संबंध समवाय सम्बंध क्योंकि पट संवाय संबंध से उत्पन्न होगा कार्यता अवच्छेद तो का धर्म धर्म कार्य पट तो कहेंगे तो हम यहा सकल कार्य द्रव्य गुण कर्म को ले लेने से कार्यता धर्म हो जाता था सत्ता अगर एक को लेते हैं कहें पट तो ठीक है अच्छा तभी तो पटरूप रूप द्रव्य पटो में ही उत्पन्न होना चाहिए अगर आप कहेंगे कि तादात्म्य संबंध है ना द्रव्य ही कारण होना है ये नियम को अगर नहीं मानेंगे <coughs> तो पटोरूप फिर पटो रूप द्रव्य में उत्पन्न नहीं होकर कहीं भी उत्पन्न हो जाए क्योंकि आप तादात्मी द्रव्य इस प्रकार नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे तो भी अभी पटोरूप अन्यत्र कहीं गुणों में भी उत्पन्न हो जाए पट रूप पट में क्यों उत्पन्न होता है कि पटो रूपों के प्रति समवाय कारण कौन हो गया पट पट रूप के प्रति असमवाय कारण पट रूपों के प्रति असमवाय कारण तंतु तंतुरूप अभी तंतुरूप पट में रहेगा तभी पट रूप पट में उत्पन्न होगा तभी तंतु रूप पट में रहने के लिए संबंध उनको निकालना पड़ेगा तंतु रूप समवाय संबंध से कहाँ रहेगा तंतु में स्वपद से लेंगे तंतु तंतुरूप स्व समवायी कौन हो जाएगा तंतु उसमें तंतु में समवय कौन है पट तभी स्ववायी समवेत कौन हो जाएगा पट पट में क्या धर्म आ जाएगा तो स्व समवायी समवेतत्व तो संबंध न तंतु रूप पट में आता है इसीलिए पट में ही पट रूप उत्पन्न होता है और पट द्रव्य है तो पट पट रूप के प्रति कारण हो जाता है क्योंकि पट पट में तादात्म्य संबंध से रहता है द्रव्य और कागतम संबंध ये दोनों होने से उसमें द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होंगे नियम कह दिया अब भी अगर आप कहेंगे कि स्व समवायी समवेतत्व तो संबंध है ना जहां तंतुरूपर रहेगा और वो द्रव्य होना चाहिए नियम था अगर आप कहेंगे द्रव्य होना जरूरी नहीं है तो जहां भी स्व समवायी समवेतत्व तो संबंध है न तंतुरू रह जाएगा वहाँ पट रूप उत्पन्न होगा चाहे वो द्रव्य हो चाहे कुछ भी हो तभी तो अभी स्व समवायि समवेतत्व तो संबंध है ना स्वपद से किसको ले रहे हैं तंतुरूप उसका समवायी कौन हो गया तंतु तंतु में समवेत तंतरूप है तो स्व समवायी समवेत कौन हो जाएगा तंत रूप अभी तंत रूप में क्या धर्म आ जाएगा तो स्व समवायी समवे तव तो में भी आता था और स्वसमवाय समवे तत्व तो कहाँ आ गया तंतु रूपों में भी आ गया अगर आप तादात्म्य में न द्रव्य इस प्रकार की कारण स्वीकार नहीं करेंगे तब तो तंतु रूपों में ही पटरूप उत्पत्ति की ये आपत्ति हो जाएगी क्यों आपका नियम चाहिए कि शो समवायी समवे तत्व तो संबंध है ना जहां तंतु रूप रहेगा वही पट रूप उत्पन्न होगा और द्रव्य का तो नियम आप हटा दिए तो तंतु रूप में ही पट उत्पत्ति की आपत्ति आ जाएगी ये अर्थात ये वस्तु तस्तु वाले ये नियम दिखाते हैं अर्थात ये नियमों का बाधक दिखाते हैं अगर आप तादात्म्य न द्रव्यव कारण स्वीकार नहीं करेंगे तो तंतु रूप में पट उत्पत्ति की आपत्ति होगी इसलिए तादात्म्य न द्रव्यत्व कारण ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा कार्य कारण भावे माना भाव इति न स्व आश्रय समवेतत्व तो सम्बंधे न स्वपद से किसको ले रहे हैं तंत्रुप तंत्रुप का आश्रय कौन हो गया तंतु उसमें समवेत हो गया पट सम स्व तो आश्रय समतत्व तो सम्बंधे न जैसे स्व आश्रय समतत्व तो संबंधे न स्व जाकर के पट में रहा इसी प्रकार की स्व जाकर के स्व में भी रह जाएगा स्व स्वाश्रय सम्व संबंध न तंतु रूप जाकर के तंतु रूप में रह गया रहने से नीला देलादी सत्वात नीला देह अर्थात तंतु हैं देलाद तंतु, तंतु नीला दो सत्वात तंतु नीला स्व आश्रय समवेत संबंध है न जैसे पट में रहा इसी प्रकार की नीलाद अपी सत्वात अर्थात तंतु रूपा तंतु, तंतु नीला दो जैसे प्रथम नीला तंतु दे तंतु नीला दे जैसे स्व आश्रय समय तो, तो संबंध है न पट में रहे इसी प्रकार की नीला दो अपी ये नीला कौन सा नीला दो? तंतु नीला दो अपी अपी कहने का अर्थ जैसे पट में रहा इसी प्रकार की तंतु नीला दो अपी सत्वात त्र तथात तत्र नील उत्पत्ति तंतु रूप में अर्था तंतु नीलों में भी पट नील उत्पत्ति की आपत्ति हो जाएगी जी तत्र अर्थात तंतु नीला दो नीलोत्पत्ति ये नीलोत्पत्ति ये कौन सा नीलोत्पत्ति पटन में पट नीला तो तंतु नीलो में पट नीलों की उत्पत्ति ये आपत्ति तो हो जाएगी क्यों कहते हैं कि पट में पट नीलो उत्पत्ति होनी चाहिए क्यों पट में होना चाहिए क्योंकि शो आश्रय सम्व तो संबंध है ना पट में तंतु नीला रहा वहां होना चाहिए और शो आश्रय सम्व तो संबंध है ना अभी तंतु नीला तंतु नीला नहीं रहा तो रहने से तंतु नीला में पट नीलो उत्पत्ति की आपत्ति आ जाएगी नीलोत्पत्ति वारणा तो इसलिए कहते हैं कि तादृश कार्य कारण भाव से तादृश कार्य कारण भाव अर्थात समवाय सम्बंधावच्छिन्न कार्यता और किन धर्मावच्छिन्न कार्यता सत्ता सत्ता अवच्छिन्न कार्यता और कारणता का, का संबंध क्या है कारणता अवच्छेद धर्म का द्रव्यम ये नियमों होना चाहिए अगर नहीं मानेंगे तो तंतु में पटनील उत्पत्ति की आपत्ति आ जाएगी कार्य कारण भाव से अभी आगे का पंक्ति भी पहले विचार हुआ था आप कहा के अगर तादात्म्य द्रव्य न कारणता स्वीकार नहीं करेंगे तो ये आपत्ति हो जाएगी तो इसका समाधान बादी वाले कैसा देते हैं कहते नच स्व आश्रय समवेतत्व तो विशिष्ट द्रव्यत्व संबंध नीलाधे हेतु तय है हे वो तंतुनीलो पटन नीलो के प्रति हेतु है तो पहले कहे थे कि स्व आश्रय समवेतत्व संबंध तो न द्रव्य में रह जाता है द्रव्य में रहता है किंतु अब अगर आप द्रव्य कारणों नहीं मानेंगे तो तंतु नील में भी पटन नीलो उत्पत्ति की आपत्ति होगा तो अभी ये पूर्व पक्ष वाले कहते हैं कि आपत्ति नहीं आएगा स्व आश्रय समवेतत्व विशिष्ट द्रव्यत्व संबंध सम्बन्ध कर देंगे पहले देते थे स्व आश्रय सम्वध स्व आश्रय समवेतत्व सम्बधे तंतु नील दो स्थान पर रहता था कहा स्व आश्रय समवेतत्व संबंध तंतु नील दो स्थान पर रहता था तंतु में भी रहता था दो पर रहता था तो अगर हमको चाहिए पट में रहना चाहिए पट में रहने के लिए हम कहते थे कि तादात्य न द्रव्यत्व कहना पड़ेगा कारण था तो द्रव्यत्व न अगर नहीं कहेंगे तो तंतु नीलम में भी उत्पत्ति दोष आया पूर्व पक्ष कहता कि तंतु नीलम में उत्पत्ति दोष नहीं आएगा तंतु नीलम में स्व आश्रय समवे तत्व तो तंतु नीला रह गया था अभी हम ये संबंध में और एक विशेषण जोड़ देंगे स्व आश्रय समवेतत्व विशिष्ट द्रव्यत्व संबंध है ना। अभी तंतु नीलो में स्व आश्रय समवेतत्व संबंध है ना तंतु नीलो तो रहा तंतु नीलो रहा किंतु ये जो तंतु नीलो हुआ उसमें द्रव्यत्व रहा क्या तो हमको संबंध चाहिए स्व आश्रय समवेतत्व और द्रव्यत्व कभी तंतु में सो आश्रय समवेतत्व तो रहा किंतु तद विशिष्ट द्रव्यत्व हुआ क्या नहीं हुआ सो आश्रय समवेतत्व सम्बंध है न तंतु और कहाँ रहता है पट में तो पट में जो तंतु आकर के रहा पट में द्रव्यत्व भी है तो सो आश्रय समवेतत्व तो विशिष्ट द्रव्यत्व संबंध है न तंतु रहेगा पट में रहेगा तभी हम सम्बन्ध जो आश्रय समवेतत्व उसमें विशेषण जोड़ देंगे सो आश्रय विशिष्ट नीलादेर हेतुतया इस सम्बंध से तंत्री पट में ही रहेगा तो रहने से और तंतु में की आपत्ति और नहीं होगी नीलादेर हेतुतया तया एव न तदापत्तिर तदापत्तिर अर्थात तंतु नीले पट नीलो उत्पत्ति आपत्ति और नहीं रहेगा अभी वस्तु तस्तु वाला कहते इति न वाच्यम अभी प्रथम संबंध था स्व आश्रय समवेतत्व अभी आप उसमें और एक जोड़ दिए क्या जोड़ दिए द्रव्यत्व अभी स्व आश्रय समवे विशिष्ट द्रव्यत्व कहेंगे ना द्रव्यत्व विशिष्ट स्व आश्रय समवेतत्व तत्व कहेंगे तो विशेषण विशेष्य में विनिगमना विरह होने से कितना अभी आपको कारण था अव छेद का संबंध दुआ जाएगा ये गौरव दोष होगा तो कहते हैं तादृश तो ता ते कारणता अवच्छेदक संबंध दो आ जाएगा क्यों कहते हैं तादृश समवे तर तो द्रव्यत्व ये विशेषण विशेष्य भाव विकरीत कर देंगे तो कारणता अवच्छेदक संबंध दो आ जाएगा ये गौरव दोष हो गया चलिए ये सब न्याय का विचार है गौरव दोष हो जाएगा इसलिए हम इसको नहीं मान पाएंगे इसलिए क्या कहना पड़ेगा समवाय न सत्तावच्छिन्न कार्य प्रति तादात्म्य न द्रव्यत्व न कारणम ये नियम को ही मानना पड़ेगा आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर वंदे भगवंत पुनः पुनः श्वरो गुरुराज मूर्ति वेद विभागि व्योम पद व्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति, शांति हे।